महाभारत द्रोण पर्व पंचा सप्तमोध्याय तीसरे तेरहवें दिन के युद्ध की समाप्ति पर सेना का शिविर को प्रस्थान एवं रणभूमि का वर्णन संजय उवाच वो प्रबरम्हत्वा तेम तय सर पीड़िता निवेशायापायाम सायाुदिता संजय कहते हैं राजन हम लोग शत्रुओं के उस प्रमुख वीर का वध करके उनके बाणों से पीड़ित हो संध्या के समय शिविर में विश्राम के लिए चले आए उस समय हम लोगों के शरीर रक्त से भीग गए थे निरक्ष मारा स्वयं परे चायो अपाराज ग्लानी प्राप्त विचेत महाराज हम और शत्रु पक्ष के लोग युद्ध स्थल को देखते हुए धीरे धीरे वहाँ से हट गए पांडव दल के लोग अत्यंत शोकग्रस्त हो अचेत हो रहे थे ततो निशाया दिवस्य चा शिव से दिवा करे पर उस समय जब सूर्य अस्ताचल पर पहुंच ढल रहे थे कमल निर्मित मुकुट के समान जान पड़ते थे दिन और रात्र की संधि रूप व अद्भुत संध्या सिरिणों के भयंकर शब्दों से अमंगलमयी प्रतीत हो रही थी वराशे सत्रेष्टे वरूथ चर्म च सामक्षिपन प्रभा दिव च भूमि चिव प्रियां भापति पावक सूर्यदेव श्रेष्ठ तलवार शक्ति रिष्टि बरूथ ढाल और आभूषणों की प्रभा को छीनते तथा आकाश और पृथ्वी को समान अवस्था मिलाते हुए से अपने प्रिय शरीर अग्नि में प्रवेश कर रहे थे महाभ्रकूटा चल श्रृंग सन्निभ ग्रपाति अुशंत्री निपाति नष्टाही महान मेघों के समुदाय तथा पर्वत शिखरों के समान विशालकाय बहुसंख्यक हाथी इस प्रकार पड़े थे मानो वज्र से मार गिराए गए हों वैजयंती पता का अंकुश कवच और महावतों सहित धराशायी किए गए उन गजराजों की लाशों से सारी धरती पट गई थी जिसके कारण वहां चलने फिरने का मार्ग बंद हो गया था हते स्वर ई चूर्णित पत्युपस्कर हताशुत पताक के तुभे महारथिभूषु चूर्ण पूरे रिवा में त्रह तरधर शत्रु के द्वारा तहस नहस किए गए विशाल नगरों के समान बड़े बड़े रथ चूर चूर होकर गिरे थे उनके घोड़े और सारथी मार दिए गए थे तथा तो ध्वजा पताकाएँ नष्ट कर दी गई थी इसी प्रकार उनके सवार मरे पड़े थे पैदल सैनिक तथा तो युद्ध संबंधी अन्य उपकरण चूर चूर हो गए थे इन सबके द्वारा उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी रथास्वृंदय सहसा दिर्तय प्रविद भाण्डा भरणी पृथग विधय निरस्त जिहवा दस नोचनय भरा बौघोरविप दर्शना रथों और अश्वों के समूह सवारों के साथ नष्ट हो गए थे भिन्न भिन्न प्रकार के भांड और आभूषण भिन्न होकर पड़े थे मनुष्यों और पशुओं के जिहा दांत, आत और बाहर निकल आई थी इन सब से वहाँ की भूमि अत्यंत घोर और विकराल दिखाई देती थी प्रविद्ध वर्मा भरणाम बरायुधाम विपन्न हस्त स्वरथानुगात राह महारयाचिता था हता योद्धाओं के कवच आभूषण वस्त्र और आयुध छिन्न भिन्न हो गए हाथी घोड़े तथा रथों का अनुसरण करने वाले पैदल मनुष्य अपने प्राण खोकर पड़े थे जो राजा और राजकुमार बहुमूल्य सैयाओं तथा बिछौनों पर शयन करने के योग्य थे वे ही उस समय मारे जाकर अनाथ की भांति पृथ्वी पर पड़े थे अतीव हृष्टा सुशिगाल बकाश पर पिताच संघाच सुदारुणारणे कुत्ते सियार कौवे बगुले भेड़िये तेंदुए रक्त पीने वाले पक्षी राक्षसों के समुदाय तथा तो अत्यंत भयंकर पिशाचगण उस रणभूमि में बहुत प्रसन्न हो रहे थे त्वचो तो विनिर्भेद्य पिबन बसा मसी तथा मज्जा पिशिता वपाम बिलुमपंति हसंति गांति चकर्षमाणा प्रकर्षमाना पान्य वे मृतकों की त्वचा विदीर्ण करके उनके वसा तथा रक्त को पी रहे थे मज्जा और मांस खा रहे थे चर्बियों को काट कर चबा लेते थे तथा बहुत से मृतकों को इधर उधर खींचते हुए वे हंसते और गीत गाते थे शरीर कुंजर सहल मनुष्य शरीरसंघातहायसृग्जला रथोडुपाकुलशलट मनुष्यशिशोपलमसक प्रविदनाधसम भयावहत व दुस्तरा प्रवर्तिधवर सदा नदी उवाह मध्य नाजिरे भयावह उस समय श्रेष्ठ योद्धाओं ने रणभूमि में रक्त की नदी बहा दी जो बैतरणी के समान दुष्कर एवं भयंकर भयकर होती थी उसमें जल की जगह रक्त की ही धारा बहती थी ढेर के ढेर शरीर उसमें बह रहे थे उसमें तैरते हुए रथ नाव के समान जान पड़ते थे हाथियों के शरीर वहाँ पर्वत की चट्टानों के समान व्याप्त हो रहे थे मनुष्यों की प्रस्तर खंडों के समान और मांस कीचड़ के समान जान पड़ते थे वहाँ टूटे फूटे पड़े हुए नाना प्रकार के शस्त्र समूह मालाओं के समान प्रतीत होते थे वह अत्यंत भयंकर नदी रण क्षेत्र के मध्य भाग में बहती और मृतकों तथा जीवितों को भी बहा ले जाती थी पिबंति चास्नति चुर्दृ दुर्दृशा पिशाच संगा सुनती भैरवाह सुनंदिता प्राण भ्रता थयक समान भक्षा सु श्रृंगाल जिनकी ओर देखना भी कठिन था ऐसे भयंकर पिशा समूह वहाँ खाते पीते और गर्जना करते थे समस्त प्राणियों का विनाश करने वाले वे पिशाच बहुत ही प्रसन्न थे कुत्तों सियारों और पक्षियों को भी समान रूप से भोजन सामग्री प्राप्त हुई थी तथा तदाधन मुग्र दर्शनम निशा मुखे पितृपतेराट्रवर्धनम निरीक्षमा कैरा समुत्थिता नृत्यकुल प्रदोष काल में के राज्य की वृद्धि करने वाली वह वा युद्ध भूमि बड़ी भयंकर दिखाई देती थी वहाँ सब और नाचते हुए कबंध अर्थात धड़ व्याप्त हो रहे थे वह सब देखते हुए उभय पक्ष के योद्धाओं ने वहाँ से धीरे धीरे चलकर उस युद्ध स्थल को त्याग दिया अपे तब्वस्त महारूषण निपातम सक्रम महाबलम रणे भिमंडुम दा अजना व्यपोढ़ सदसी व पक उस समय लोगों ने देखा इंद्र के समान महाबली अभिमन्यु ऋण क्षेत्र में गिर, गिरा दिया गया है उसके बहुमूल्य आभूषण छिन्न भिन्न होकर शरीर से दूर जा पड़े हैं और वह यज्ञ वेदी पर भविष्य रहित अग्नि के समान निस्तेज हो गया है इतिश्री महाभारत द्रोण पर्वणी वध पर्वणी तृतीय दिवस आवहारे समर भूमि वर्णने पंचाश तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत वध पर्व में तीसरे दिन के युद्ध में सेना के शिविर में प्रस्थान करते समय समर भूमि का वर्णन विषयक पचासवां अध्याय पूरा हुआ